तीन चोर और राजा ईरान की लोक कथा बहुत पहले ईरान में एक राजा रहता था जिसकी लंबी शानदार मुछे थी राजा का नाम अब्बास था उन्हें खाना बहुत पसंद था हर रात तो बढ़िया लजीज खाना खाते थे लेकिन वो हमेशा अकेले ही भोजन करते थे एक शाम राजा केसरी चावल और अनार के साथ मछली खाने के लिए बैठे लेकिन जब उन्होंने मछली को खाने की कोशिश की तो मछली इधर उधर मंडराने लगी उस रात राजा खाना नहीं खा सके इसलिए उन्होंने अपने विश्वास पात्र वजीर को बुलाया मछली को देखकर वजीर ने कहा मामीम ये इस बात का संकेत है कि हमारे राज्य में कुछ लोग भूखे हैं उन्हें खिलाने के बाद ही अब अपने बाद ही आप अपना रात का खाना खा पाएंगे फिर राजा अब्बास ने कुछ भोजन नपीटा उन्होंने एक गरीब आदमी का भेज धारण किया और फिर वे महल से बाहर निकले उन्होंने अपने पूरे राज्य में खोजा अंत में वो तीन गरीब आदमियों के पास पहुँचे जो आग के चारों ओर एक दूसरे से बातें कर रहे थे पहले आदमी के लाल और गाल खोट थे दूसरे की शानदार आँखें थी और तीसरे की एक जबरदस्त नाक राजा ने तीनों भूखे आदमियों के साथ अपना रात का खाना साझा किया खाने के बाद वो आग तपते हुए उन्होंने स्वीकारा यह काम असंभव होगा राजा चिल्लाया पर हम अपनी विशेष शक्तियों से उसे संभव बनाएंगे पहला चोर अपने लाल गोल होटों में से फुसफुसा है मैं ऐसी सीटी की धुन बजा सकता हूँ जिससे हर किसी को नींद आ जाएगी दूसरे चोर ने कहा ने शानदार आंखों के बारे में राजा से दूसरे चोर ने राजा को अपनी शानदार आंखों से देखा मैं दीवारों के पीछे की चीज़ें भी देख सकता हूं तीसरे चोर ने अपनी जबरदस्त नाक से सूंघा मेरी छीख इतनी ताकतवर है कि वो किसी भी दरवाजे को उसके कब्जों से उखाड़ सकती हैं राजा ने पहले चोर के होंठ दूसरे चोर की आंखों और तीसरे चोर की नाक को देखा फिर उन्होंने अपने मूँछों को मरोड़ा और कहा मेरे पास भी एक शक्ति है अगर कहीं तुम लोग पकड़े गए तो मैं अपने मूँछे मरोड़ तुम्हें छुड़ा दूंगा राजा की मूछें बड़ी शानदार लग रही थी इसलिए रो चोरों ने उसे भी अपने गिरोह में शामिल कर लिया फिर राजा और तीनों चोर आधी रात को महल में चोरी करने पहुंचे जब वे महल में पहुंचे तो पहला चोर गेट के पास गया उसने अपने गोल गोल ऑटो में से एक लयदार सीटी बजाई उससे हवा स्थिर होकर एकदम भारी हो गई फिर फौरन सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और धीरे धीरे करके जमीन पर गिर गए फिर पहले चोर ने अपने दूसरे साथियों को हाथ हिलाकर बुलाया जब राजा ने अपने पहरेदारों को सोए हुए देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ दूसरे चोर ने प्रत्येक दिशा में देखा फिर वो अपने साथियों को भूल भुल में से होकर राजा के खजाने के दरवाजे के पास ले गया राजा आश्चर्यचकित रह गया चोरों ने सच में उसका खजाना खोज निकाला था तीसरे चोर ने दूसरों को अपने पीछे खड़े रहने का इशारा किया फिर उसकी नाक कांपने लगी और उसने उसे बड़ी जोर की छीक आई आग छी उसकी शक्तिशाली छीक से खजाने का दरवाजा टूट गया यह देखकर राजा एकदम दंग रह गया उनके सामने शानदार खजाना था, जिसमें बेशुमार दौलत भरी थी। चोर खुशी से अपने बोरो को महल के चोरों ने राजा के साथ भी चोरी का खजाना साझा किया राजा ने तीनों चोरों के सो जाने की प्रतीक्षा की उसके बाद वो अपने महल में लौट आए राजा ने अपने साहिब वस्त्र पहने और फिर अपने शोई वे पहरेदारों को जगाया और उन्हें चोरों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जल्दी राजा के पहरेदार चोरों को भीड़ भरे दरबार में घसीटते हुए लाए राजा ने अपने वजीर को भी बुलाया वजीर ने तीनों चोरों को गौर से देखा महामहिम वे सिर्फ एक संकेत है आप अपनी शक्ति का उपयोग बुराई या अच्छाई दोनों के लिए कर सकते हैं राजा ने वजीर को बड़ी शक्ति से देखा देखो ये तीनों चोर है फिर राजा अपने सिंघासन पर जाकर बैठ गया ईरान के महान राजा ने अपने सिंघासन से उन भयभीत चोरों को देखा तुम लोगों ने सोचा था कि तुम राजा का खजाना लूट सकते हो और चिल्लाए तीनों चोरों ने अपने बेगुनाही की गुहार लगाई उसके बाद राजा अब्बास ने उनके शाही वस्त्र उतार फेंके उनके नीचे वही गंदे कपड़े थे जो उन्होंने चोरों से मिलते समय पहने थे वो देख अदालत में हडकंप मच गया चोरों ने क्षमा मांगी फिर राजा ने अपने पहरेदारों को बुलाया इन तीनों को काल में ले जाकर बंद करो पहरेदारों ने चोरों को घेर लिया पहले चोर ने दूसरे चोर को कोहनी मारी दूसरे चोर ने तीसरे को कोहनी मारी फिर तीसरे चोर ने अपनी हिम्मत बटोर राजा से कहा महामहिम कल रात आपने कहा था कि अगर हम कहीं पकड़े गए तो आप अपनी मूँछे मरोड़कर हमें आज़ाद करवा देंगे कृपया अभी तुरंत अपनी मूँछे मरोडें फिर राजा ने इशारा किया पहरेदार रुक गए अदालत चुप हो गई राजा ने सोचा उन्होंने पहले चोर के होंट दूसरे चोर की आंखें और तीसरे चोर की नाक को देखा फिर राजा ने कुछ देर और सोचा उन्होंने अपने वजीर की ओर देखा और उसकी बात को याद किया वजीर ने कहा था शक्ति का उपयोग अच्छे या बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है धीरे धीरे राजा के चेहरे पर एक मुस्कान फैली और फिर वो अपने मूछे मरोड़ने लगे अंत में राजा ने घोषणा की एक राजा कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ता है आज से आप तीनों मेरे महल में रहेंगे साथ में हम अपनी शक्तियों का उपयोग करके यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे राज्य में कहीं कोई भूखा न रहे यह सुनकर तीनों चोर इतने खुश हुए कि पहले चोर के गोल होटों पर एक मुस्कान आई दूसरे चोर की आंखें खुशी से झूम उठी और तीसरे चोर की नाक खुशी से तिरक अदालत ने अपने दयालु और बुद्धिमान राजा की जय जयकार की फिर वजीर ने राजा की ओर देखा और अपना सिर हिलाया उस दिन के बाद राजा ने कभी अकेले खाना नहीं खाया राजा के पहरेदार उनका भरोसेमंद वजीर और तीनों चोरों ने रोजाना राज के साथ मिलकर रात का खाना खाया फिर जब भी वे केसर के चावल अनार के साथ मछली खाते तो राजा मुस्कुरा देते क्षमा